खुदा खैर करे बंदा लहर कर ओ, ओ, खुदा तो सतत खैर कर रहा है लेकिन बंदा अभागा इतना है कि अपनी आंख नहीं खोलता पाएगा गहने पहन के, के चलो महापू आज आधा बरस हो अरे मरियम तेरी दो चूड़ियों से कोई हम राजी होने वाले नहीं है बच्चे के महापू खुदा खैर करे आशीर्वाद दी अपने मुसलमान भी शिष्य है बैठे है यहाँ मियाणी भी अपने भगत है मरियम जुबेदा ये सब गहने पहनो ठीक है लेकिन इसने पहरे मैंने पहरे ऐसा सोचोगी तो मरियम हो जाओगी पहरे जिसने पहरे हैं उतारे हैं जिसने उतारे उता इस प्रकार के यदि समझ रह जाए तो आपके जीवन में एक ऐसा संगीत छिड़ेगा एक ऐसे अंदर के गीत गूंजेंगे कि हर हाल में मस्त वाह गुरु वाह वाह नंद में द्वेश धारे थो न कहे सारी जी न कहे दुनिया जिहालत जो करे हालत बोड़ो है गुंगो है चर आए असमर्थ है वायड़ो है न बहारी बाप गजे मांगुरान रही दुनिया में दुनिया का रहे आजाद तो क्या ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए प्रेम जैसा और कोई और मधुर साधन नहीं है तुमने किसी को भी प्रेम किया होगा तो यदि प्रेम करने की आदत पड़ गई है तो आप प्रेम के द्वारा आप बजे की बात है नोट करना आप जब है तो लौकिक प्रेम पत्नी को भी प्रेम करते तो आपको अपनी अकड़ और पकड़ छोड़नी पड़ती है है? पति को प्रेम करते तो अपनी कुछ मान्यता छोड़नी पड़ती बच्चे को प्रेम तो जब आपकी एक अकड़ आपको छोड़ने की आदत है पकड़ छोड़ने की आदत है तो समझ लो कि यह आदत बढ़ सकती है हुँ? एक को प्रेम कर सकते हैं बच्चे को पत्नी को पड़ोसी को किसी को भी आप प्रेम कर सकते हैं ना तो तुम परमात्मा को पा सकते हो जय जय अब केवल उसको थोड़ा स्टेरिंग घुमाना है और ज्यादा कोई काम नहीं है जय जय कथा तो लंबी थी लेकिन शॉर्ट में मैंने सुना भी थी तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि वहां फिर जो कुछ देखकर प्रेम होता है ना वो प्रेम नहीं वो दुकानदारी है गुरु का यश देखकर तुम शिष्य बन गए गुरु का धन देखकर गुरु के पास माल मत्ता खूब है तो आप भगत बन गए नहीं गुरु कोढ़ी हो गए अंधे हो गए क्रोधी हो गए और फिर भी शिष्य का प्रेम अडिग रहा तो शिष्य को ब्रह्मा विष्णु के आशीर्वाद और साक्षात्कार हो गया और गुरु ने फिर अपना रूप प्रकट कर लिया कि बेटा तेरी जरा देखने के लिए मैंने किया था वरना हमारे को कर्मों का फल भोगना क्यों हमको अंधा होना क्या बाकी हमने तो कई अंधों को आंख दे दी तो हम अंधा का, <laughs> हो का वासना का सेक्स का कोड हमने मिटा दिया तो हम कोढ़ क्यों होंगे जय जय फिर भी होकर दिखा दिया जो होकर दिखाता है न आप रंगमंच पर भिखारी होकर दिखाओगे तो आपको दरिद्रता का दुख नहीं होगा आप भूखे होकर दिखाओगे तो भूख का दुख नहीं होगा प्यासे होगा गला सूखा जा रहा है पानी की एक बूंद मिल जाए वरना मेरे प्राण टूटना असंभव सा है पानी, पानी, लेकिन फिर भी पानी की प्यास वो परेशानी नहीं करेगी जितने आप परेशान होकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही जीवन में आप बाप होकर दिखाइए बेटा होकर दिखाइए शिष्य होकर दिखाइए गुरु होकर दिखाइए लेकिन अंदर से वही के वही रहिएगा जय जय मैं चाहते सब झोली भर ले तुमको आत्मा को प्रेम करने के लिए आत्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वर की मस्ती में झूमने के लिए तुमको थोड़ी विनोद की मस्ती दी जा रही है ताकि तुम प्यार करना सीखोगे हाँ, नहीं मस्त आए साईं जब मस्त है तो साईं के अंदर कितना मस्त होगा देह चता जैनी दशा स्वर ते देहा ज्ञानी ना चरण मो वंदन गुरुदेवता जय का भान हो जाए मकान का दुकान का देह का संसार का भान तो खूब है लेकिन ये सब बेभानी का भान है, बेभान है, हम। बेभान में जो भान है वो भी बेभान है। इसलिए का भान मिल जाए। उसलिए कह रहे। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु दौ नाह भवान ऐसा साक्षी नाम आत्मा नाम चिदरूपम विद्धि मुक्त है यदि देह हम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम तिष्ट देह से थोड़े पृथक हो जाए तो चित्त तुरंत विश्राम हो जाएगा तुरंत आनंदित हो जाएगा वह सुखी शांत हो ऐसा नहीं कि मरने के बाद तू मुख मुक्त होगा ऐसा नहीं होगा हो ऐसा नहीं शांत अब भी तू मुक्त मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने से काल आज अत्यारे अने अब घड़ी इसी क्षण पल्स गिराने में देर हो सकती है लेकिन मुक्त होने में देर नहीं लगती वचन आया कि बैठा बेड़ा पार लीला साहब बापू शायद पलक गिरा कि न लेकिन अपने राम की बात चाबी लग जाती ना तो ताला तुरंत खुल जाता लेकिन सिगरेट घुमाने से ताले में खोलने में बहुत युग बीत जाते हैं तो जहाँ खोया है वहीं खोजा जाए सुई जहाँ खोई है वही खोजा जाए ऐसे सुख जहाँ खोया है वहीं खोजा जाए जिन खो जा तिन पाया गहरे पानी पैठ में भोरी डूबन रही डरी रही किनारे बैठ ओम ओम ओम ओम मैं तो अष्टावक्र कहते हैं असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी बवाह धर्म अधर्मो सुख दुखम मानसानी नत्य विभो हो ये सब मन के खेल हैं सुख दुख धर्म अधर्म मिया बाई हिंदू पुण्य पाप विप्रवर्ण तुम खेल करते तो खेल हो जाओ विनोद करते तो विनोद हो जाओ संसार में रहते तो बस ऐसे हो जाओ निर्लेप नारायण जो पाठ अदा करना है ठीक ठीक करो लेकिन अंदर से धर्माधर्मो सुखम दुखम मनसा न ते विभो डाल के डब्बे धरना अथवा अनुमान बनना के रावण बनना के राम बनना कृष्ण बनना के कंस बनना ये सब अभिनव मात्र है उस विभो का उस मेरा स्वरूप नहीं है ये सब मन का देह का इंद्रियों का अभिनव मात्र है खेल मात्र है ऐसा यदि तुम समझ के करोगे तो भैया जो भी करोगे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया होगा लेकिन मैं मैंने ये किया मरो गये उना भाव में न करता सी न भोगता सी मुक्त एवासी सर्वदा क्या सुंदर बात कह रहे तू करता नहीं तू भोगता नहीं तू मुक्त है सर्वदा अभी मुक्त है बाद में बंधन में होगा ऐसी बात नहीं तुझे बांध सके ऐसा किसी में दम नहीं तुझे बांध सके हमें बांध सके ये जमाने में दम नहीं हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं ऐसा संतों का अनुभव होता है साधक को श्रेष्ठ साधक का ही अनुभव होता है हमें बंध सके ये जमाने में दम नहीं बोले मैं बंध गया हूँ किससे से बंधा है बड़ा भैया मकान से बंधा है मकान बदल कर दिया तो वही का वही रुपए से बंधा है रुपए कई आए गए पत्नी से बंधा है वो बूढ़ी हो गई पति से बंधा है की वो लाचार हो गए शेष से बंधा है कई शेष बदल दिए नौकर से बंधा है कि कई नौकर आए गए तो देह से बंधा है कई देह आई और गई तुम कभी बंधे ही नहीं हो यार तुम जो मुट्ठी बांध के मुँह के छोटे मुंह के घरों में मुट्ठी बांध दिया बंदर ने अब मैं फंस गया मैं बंद गया मैं बंद गया वो समय तो अंदर कोई हवा ने बांधा है ऐसा कर तो मुट्ठी हो गई बड़ी तो फिर खुदा को करता है तो अभी यूँ छोड़ दे तो इसी समय मुक्त है ऐसे ही कल्पना और मान्यता छोड़ दे मैंने क्या इसने क्या ये मेरा तेरा ये सब छोड़ दे इतना ही तो है खाली पंजा हो रहा है अस्तित्व में समय आवे जाशे प्रभु करतार छे करता करू हूँ हूँ बधू नथी कोई ने स्वरूप मा रहेव विवादोवाद कई की ध्या हजारो आब कई ध्या हवे क्या अवे? आराम राम में आराम जो हो रहा है हो रहा है ठीक है भूख लगी खा ले एक भगवान ने मशीन ऐसा पैदा किया ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलते स्वास चलता है, है। भूख आती यंत्र ऐसा बनाया कि जिस समय जो जरूरत होगी अपने आप हो जाएगा। मणि आ तारो छोकर सगाई करे पी मरु तो निराश थे नहीं नहीं उस चिंता में मत पड़ो सगाई होने वाली होगी जहां पर जैसे जिस दिन हो जाएगी शादी होना होगा हो जाएगा उस समय तुम्हारा धड़ाक से हो जाएगा शादी के लिए छोकरे की मंगनी के लिए छोकरी की मंगनी के लिए जितनी चिंता करते हो उतना यदि तुम अपनी मंगनी के लिए चिंता करो अये है बेड़ा पार हो जाए यार मंगाए हम तो हमारी मंगनी हुई शादी भी हो गई ये तो बर्बादी हुई ये शादी कहाँ हुई है मंगनी तो बस आत्मदेव से करके देखो मंगनी जब सदगुरु कराता है तब मंगनी होती है नामदान होता है तभी मंगनी होती है साधना कर, कर के जब मुहूर्त पक्का होता है तब तो मसी होता है तभी शादी होती है जय जय देहातीत इस दशा को पाने के लिए अष्टावकर उपदेश दे रहे हैं धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानी नो ये सब मन के हैं धर्म अधर्म सुख दुख पुण्य पाप ये सब बंधन मुक्ति ये सब मन के खेल है तेरे तो आत्मा तो असंग है तू अपने को संग आत्मा के नहीं मानता सुखी होना एक उपाय है जो जरूरी है कर डालो और जो बेजरूरी है उसको छोड़ दो दू। दूसरा एक तरीका है जो होने वाला है अवश्य हो के रहेगा और जो नहीं होने वाला नहीं होगा बस क्या है जो होने वाला है हो के रहेगा नहीं होने वाला नहीं होगा चलो मजे में जाओ निर्दोषम ही समम ब्रह्म नचिर आदि का अच्छा निर्दोष ही ब्रह्म है बाकी तो अपने का निर्दोष मानता है बेधारी अपने को मान के निर्दोष मानता है चाल जब जब दुख हो तो समझ लेना कि बेवकूफी ने पकड़ पकड़ी है बिना बेवकूफी के दुख टिक नहीं सकता ओम ओम ओम इसलिए जब-जब दुख आए ना तब तब अपने को समझ लेना न करता न भोगता मुक्तो असी एव सर्वदा अपने को समझाना कि तू करता नहीं भोगता नहीं तू मुक्त आत्मा है हजार हजार बार मौत हुई तेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो अभी क्या बिगड़ेगा डरो मत कायर मत हो निर्भय रहो प्रसन्न रहो आनंदित रहो प्यार करो प्यार करो क्या पिक्चर वालों के नहीं नहीं ऐसे ही प्यार करो जैसे संत प्यार करते साधक को बहन प्यार करती भाई को माँ प्यार करती बच्चों को ऐसे ही तुम प्यार करो अपने इर्द गिर्द में प्यार बांटो तो प्यार बढ़ेगा इसीलिए कहती है मोहब्बत की बातें हैं औा बंदगी अपने बस की नहीं है यहाँ सिर दे कर होते हैं सौदे आश की इतनी सस्ती नहीं है ये मोहब्बत की बातें हैं है बंदगी अपने बश की नहीं है प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब किस ऐसी पूछा किसको को पूजू बता मेरे ओ धो यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे जख मारने की जरूरत नहीं है इधर जाऊं उधर जाऊं सिनेमा देखूं हे देखूँ ये जख मार मारने की अब जरूरत नहीं है तो मोहब्बत हो गयी अंतरयानी से इसलिए श्वास में सिजदे हो रहे हैं सिर घुमाने की फुर्सत नहीं झक मारने की भी फुर्सत नहीं है न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु, वाय न वाह भवान साक्षीनाम आत्मा चिद्रूप विधि मुक्त न तुम दुप्रादिको वर्णो न श्रमी नोचरा असंगो निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भवाह धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा ओम ओम करता नहीं भोक्ता नहीं तू सर्वदा मुक्त है दिल जा दरवाजा मुखौल्या हर हे कला कजहेड़ा चार घिंदा मानूं कहड़ा कहा हर एक बेगानो आया हर एक थम यारी हर एक काम बेगानो आया हर एक साथम यारी मुतलबी दुनिया न्यार कहें माँ गाया बिचारी जो मतलब मुहिं जी दुनिया न्यारी मुनिया नो मजहब प्यार करन आ, प्यार माँ करार कर मुहिं जो प्यार अज़ल फल अणखुट खूब वर प्यार ही जो को खाले को प्यार दिलदारी छुमा मु खाल प्यारि मोती मुक्त वरी वरी मा बस मुहजा मोती निर्मल ज्योति जग चिम के चौधारी जप नहीं कर सकते लेकिन जिस जिस व्यवहार में हो उसमें सदा मन तो रख सकते हैं कि व्यवहार उसी परमात्मा की सत्ता से हो रहा है देखना आंख देखती है लेकिन उसकी सत्ता ऐसी काम संते तो उसकी सत्ता से आदमी दौड़ता है तो उस परमात्मा की सत्ता से पेड़ बड़े होते हैं तो उसकी सत्ता से पक्षी गीत गाते है तो कल -कल छल -छल हैं तो उसी की सत्ता से झरने कलकल कल कल बहते हैं तो उसी के ओझ से जहां जहां नजर जाए कि वाह वाह तेरी परंपरा लीला है जैसे यंत्र देखते हैं मशीनें देखते हैं तो विद्युत का पता चल जाता है कि सब लाइट के बल से हो रहा है आवाज भी लाइट की सत्ता से तो पंखा भी लाइट की सतह से हरी और लाल लाइट भी उसी विद्युत के सत्ता से करंट के ऐसे कोई आदमी हरा है कोई लाल है हरा भरा है कोई कड़का है लेकिन सब उसी के सत्ता से चल रहे हैं उमा दारू योशी तक की नाई करावत राम तो प्रहलाद को श्रद्धा हो गई निभाड़ा था ना? घड़े से कच्चे उसमें बिल्ली बचे बिल्ली के बच्चे दे दिए को बाहर ने सोचा कि आग लगाने के पहले इनको निकाल दूंगा लेकिन भूल गया तो आग लगा दी चारों तरफ फिर उसको याद आया कि हाय रे हाय प्रभु ये क्या हो गया? तो आग लपटे ले रही है चारों तरफ घड़े पकाने के लिए जो निभाड़े में आग लगाई थी घास पुश, तो फिर वो चिल्लाने लगा हे प्रभु अब मैं तो इसको नहीं बचा सकता हूं मैं तो आग को नहीं रोक सकता हूँ बच्चों को जिंदा मैं तो नहीं रख सकता हूँ लेकिन तू चाहे तो रख सकता है ऐसे प्रार्थना कर रहा था चिल्ला भी रहा था पश्चाताप भी कर रहा था प्रार्थना भी कर रहा पहला छोटा सा था पहला ने का कि रो रहे हो प्रार्थना कर रहे हो क्या बात है तो ऐसे बिल्ली के बच्चे रह गए हैं बीच में गढ़ाया उसमें हिंदे घड़े में मेरा सा थोड़ा सा टेढ़ था उसमें उसकी माँ बच्चे छोड़ के गये अब आग लग गई क्या करूं इसलिए उसको प्रार्थना करता हूं कि वो चाहे तो चाहे तो उसको बचा सकता है वो पहला खड़ा रहा आग बुझी घड़े सब पक गए जिस घड़े में बच्चे थे वो घड़ा भी पक गया लेकिन बच्चे कच्चे के कच्चे रहे जिंदे निकले बच्चे तो पहलाज का मन बदल गया कि ओहो परमात्मा कितना समर्थ है और में बैठा है ईमानदारी से प्रार्थना होती तो इसी प्रकार प्रकृति कर लेती तब तो से पहला को भगवान के लिए अथा श्रद्धा हो गए किसी के रुकने से नहीं रुका पिता ने विरोध किया तो भी नहीं रुका देखा कि बिल्ली के बच्चों को घड़े में बच्चों को बचा सकता तो मेरे को सागर से नहीं बचाएगा पर्वत से नहीं बचाएगा बिल्ली के बच्चों को भगवान बचा सकता है तो फिर अपने भक्तों को भी तो भगवान बचा सकता है जन्म मरण के चक्कर से संसार के दुख सुख आते हैं किसी ने किसी बहाने साधु संत का दर्शन होते हैं पुण्य होता है ऐसे पुण्य बढ़ते बढ़ते आत्मज्ञान होगा तो आदमी जन्म मरण के चक्कर से भी बच जाता है एक पुण्य दूसरे पुण्य को ले आता है एक पुण्य दूसरा पुण्य ले आता है दूसरा तीसरा ले आता है ऐसे महापुण्य होता है तो सत्संग रुचता है सत्संग रुचता तो सत्य स्वरूप परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है धीरे धीरे जय जय कुछ घरियों के लिए शांत हो जाएंगे नरोपा के जैसे ओम ओम ओम ओम ओम मैं शांत स्वरूप आत्मा में डूब रहा हूं मेरे चित्त की चंचलता कम हो रही है मेरा देह के साथ कोई संबंध नहीं मैं देह से पृथक हूँ मन से बुद्धि से चित्त से पृथक हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ मैं हिंदू नहीं मैं मुसलमान नहीं मैं सिंधी गुजराती नहीं मैं स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं मैं काला भी नहीं गोरा भी नहीं और नहाटा नहीं मैं पापी या आत्मा नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं मैं अपने घर की ओर लौट रहा हूं हे मेरे अंतर्यामी तू तो मुझे अपने घर की ओर लौटा दे दयानिधि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 मेरे मन तू संतों की प्रसादी गुरु की प्रसादी को बचा लेम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ल जाता नहीं अपना पन भूल समाधि लगा ये पिहू का बेहाग सुहाता नहीं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 खूब कष्ट दिए लेकिन पहला आज ने परमात्मा का पल्ला न छोड़ा भूलकर भी परमात्मा का दामन मत छोड़ना संसार के कई मित्र तुम्हें प्रलोभन देंगे कई लोग पाड़न करेंगे। लेकिन उन संसारियों के ताड़न से डरना मत उनके प्रलोभन से फिसलना मत तुम्हारा साथी तो परमात्मा है तुम्हारा रक्षक तो परमात्मा है तुम्हारा मूल कारण तो परमात्मा है तुम्हारा मूल माता पिता तो परमात्मा है उस परमात्मा में डूबते रहना उस परमात्मा को प्रेम करना गहनों को प्रेम कब तक करोगे चिड़ियों को प्यार कितना करोगे साड़ियों को प्यार कितना करोगे पति या पत्नी को प्यार कब तक करोगे चमड़े को कब तक चाटोगे भैया तुम तो अंतरयानी को प्यार करो प्रेम न खेतो उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा चहो प्रजा चहो उसी सिद्धि ले जाए रामानुजाचार्य के पास कोई सेठ आया उसने कहा कि महाराज मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाओ रामानुज कहता है कि तूने कभी किसी को प्यार किया है तूने कभी किसी को प्रेम किया है बोलता प्रेम प्रेम क्या करना मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाओ हो रामानुज पूछते किसी बच्चे को किसी पराये को किसी वस्तु को किसी को तूने प्रेम किया है यदि तू प्रेम करना सीखा है आदमी प्रेम में बिखरता है पति और पत्नी के प्रेम में भी अपना आग्रह छोड़ना पड़ता है अपनी ऊंचाई छोड़नी पड़ती है पति पत्नी के प्रेम में आदमी फंसते तो अपनी जात पात भूलते हैं अपनी ऊंचाई और ऊंचाई भूलते हैं एक होते हैं जड़ चीजों के साथ प्रेम करते हो तभी भी अपनी ऊंचाई भूलनी पड़ती है अपना अहंकार खोना पड़ता है बता तो ने किसी को प्रेम किया है तो परमात्मा को प्रेम करने के तो काबिल हो सकता है शेख बोलते हैं। और मैंने सब कुछ किया है केवल जीवन में प्रेम नहीं है रामानुजाचार्य कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसके जीवन में परमात्मा भी नहीं है किसी को भी प्रेम किया हो वो प्रेम घुमा के परमात्मा को कर किसी वस्तु में तेरा प्रेम हो गया उसी को परमात्मा की सौगात समझकर उसमें डूब जाय में डूबने की अक्ल नहीं हो तो जिसमें श्रद्धा हो उसी को प्यार करते करते खो जा तेरे खोने में परमात्मा का होना है तेरे होने में परमात्मा का खोना है ऐसा प्यार कर ऐसा प्यार कर तू न बचे प्यार ही बच जाए तू न बचे बस तेरा वो यार बच जाए धन बागी थी वो गोपियां जो कृष्ण को प्रेम कर सके कृष्ण की बंसी को प्रेम कर सकी धन बागी थी वे अनपढ़ गुआ जो कृष्ण के निर्दोष नाच को प्रेम कर सके गऊ और बछड़े को प्रेम कर सके थे प्रेम करते करते इतने पिघल जाओ इतने बह जाओ की तुम्हें सहजानंद प्राप्त हो जाए सहज में तुम्हारे हृदय में आनंद प्रकट होने लगे परमात्मा कोई अकल हुशारी का विषय नहीं है परमात्मा कोई धन का विषय नहीं है परमात्मा केवल प्यार का भूखा और जो जो जुँ प्यार करते हो त्यों क्यों तुम मिटते हो तुम हटते हो और परमात्मा होता जाता है प्रेम न खेतों उपजे प्रेम न हाट बिकाये राजा चाहो प्रजा चाहो शीर्ष दे ले जाए तुम जब पत्नी को या पति को किसी को प्रेम करते हो जड़ चीज को भी प्रेम करते हो तो कुछ न कुछ भी करते हो कुछ न कुछ नमता देना ही पड़ता है कुछ न कुछ मान्यताए छोड़नी पड़ती है आग्रह छोड़ना ही पड़ता है अपना तो छोड़ना ही पड़ता है अहंकार छोड़ना पड़ता है और सामने वाले में अपना तो का भाव लाना पड़ता है जब सामने वाला मरने वाले में प्रेम करते हो तो बिखरना पड़ता है तो शाश्वत में प्रेम करो और पूरे बिखर जाओ तो क्या घाटा है? ओ, हैोपी ऐसी थी ग्वाल ऐसे थे बंसी का नाद सुनकर बिखर जाते थे कृष्ण की मुस्कान देखकर खो जाते थे गायों के पीछे पीछे आ रहा है नन्ना मुन्ना ग्वालिया उसके लटके मटके देखकर अपना देह अध्यास भूल जाते थे उसकी अटकेले और उसकी याद में अपने अहंकार की याद भूल जाते थे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बने हुए शरीर का अध्यास छूट जाता था को तो बहुत अच्छा है प्रेम नहीं कर सकते तो प्रार्थना करो